गर्ग संहिता गोलोखंड आठवां अध्याय सुचंद्र और कलावती के पूर्व पुण्य का वर्णन उन दोनों का वृषभानु तथा कीर्ति के रूप में अवतरण श्री गर्ग जी कहते हैं सौनक राजा बहुलाश का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा राजा बहुलास्व ने कहा भगवान आपने अपने आनंदप्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद उज्ज्वल बना दिया क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सतपुरुष महात्मा बन जाता है इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ देवर्षे श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने व्रज में कौन सी लीलाएं की यह मुझे कृपा पूर्वक बताइए देवर्षे ऋषेश्वर इस कथामृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए श्री नारद जी कहते हैं राजन वह कुल धन्य है जिसे परात पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमी ने समस्त सदगुणों से परिपूर्ण बना दिया है और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भवबंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है तुम्हारे स्कूल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए नहीं अपितु तो भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया वे श्री राधा कणिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुए। उस समय भाद्रपद का महीना था शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे देवगण नंदन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी शरद पूर्णिमा के शत श चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंद आनंदमय आनंददायिनी दो लाख उत्तम गौवें ब्राह्मणों को दान की जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झाकी नहीं पाते वे ही श्री राधिका जी जब ऋष्भानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएँ जब उनका लालन पालन करने लगी तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे सुवर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति भरने लगी श्री राधा क्या है रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका मृजभानु मंदिर की दीपावली गोलोक चूड़ा मड़ी श्री कृष्ण के कंठ की हार वाली मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ राजा बहुलास्व ने पूछा मुने वृषभानुजी का सौभाग्य अद्भुत है अवर्णनीय है क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई कलावती और सुचंद्र ने पूर्वजन्मे कौन सा पुण्यकर्म किया था जिसके फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री नारद जी कहते हैं राजन राज राजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है पूर्व काल में अर्यमा प्रभृति पितरों के यहाँ तीन मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थीं वे सभी परम सुंदरी थीं उनके नाम थे कलावती रत्नमाला और मेनका पितरों ने उत्सा से ही कलावती का हाथ श्रीहरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया रत्नमाला को विदेहराज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया साथ ही विधिपूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी वहा मते रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है तदनंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की वह तब देवताओं के काल मान से बारह वर्षों तक चलता रहा तदनंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले वर मांगो राजा के शरीर पर दीमके चढ़ गई थी ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बाबी से बाहर निकले उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा मुझे दिव्य परात पर मोक्ष प्राप्त हो राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा पितामह पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप पड़ने के कारण विबल हो आपको श्राप दे दूंगी ब्रह्मा जी ने कहा देवी मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगे तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे श्री नारद जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई वे ही कीर्ति तथा वृषभानु हुए हैं कलावती कान्यकुब्जदेश कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ उस समय वे श्री विष्भानु नाम से विख्यात हुए उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति थी ही अतः एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ जो मनुष्य विष्भानु और कलावती के इस उपाख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री चंद्र के सायुज को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद भहुलास्प संवाद में श्री राधिका के पूर्व जन्म का वर्णन नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ